हरिभो भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजो की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री निताय गौर हरिमो श्री भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राघा रमन गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राघारम हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो कमलगलतम वग्म मम तम जगत्ति सर्दि नवलक्षण लक्षणाक्षम जगद्धाम प्रेरणया तत् हम प्रवर्तिहम रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवाम श्री साग्र जातम सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादगण ली श्री विशाखान्विता नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम दवी सरस्वती व्या तयमदीरें श्रीराधाणबंधो चरण कमलोशेषादम्या याध्या या प्रेम सेवा वृचरित बृच्चरतपर गाइक ल सा सिया प्रथयत मधुना मानुसी मानसी मैसे सव्यांथ ब्रृजमन चलत नैतिक तस्मी नारायणा नम नाराए नम नरोत्तमाय नमः दै सरस्वत नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मा वक्षे सनातनाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यक्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री लाल की बुलशाविह पार मंगल श्री भावना सार संग्रह जिसमें अष्टकालीन सेवा भावना करते हुए रसिक जनों ने जो दिव्य सारभूत अनुभूतियां प्राप्त की उन अनुभूतियों का ही पुनः पुनः स्मरण करते हुए उन सार का ही संग्रह करते हुए श्री कृष्णदास श्री निशांत लीला उनकी समाप्ति में ध्यान कर रहे हैं श्री प्रिया जी पधार रही हैं लाल जी प्रिया जी दोनों अलग अलग हो गए हैं और पधार रहे हैं अब नुकुंजी जो है उनका त्याग करके कुछ दूर गलवैया देकर के चले फिर अलग अलग हो गए सारी सखी इनकी सुरक्षा करती हुई चल रही है श्री प्रिया जी की आज जैसी भयभीत दशा है उस भयभीत दशा का वर्णन कर रही हैं कि पहले विलास करते समय अभिसार करते समय श्री प्रिया की स्थिति यह है न्याला एक श्लोक न ब्याला समय भेत यथा दूरता नोद्विघर्जता गर्जिता काली निस्वना मुह्यति तर कामत प्रकाशे यथा यहां मे बिहे बिधुरा कांतस्य योगे यथा बड़ा सुंदर तुलना कर रहे हैं कि जो श्री राधे का श्याम से मिलन की उत्कंठा में जब अभिसार करने के लिए चली अपने घर से आप जब सायकाल में या प्रदोष में जब अभिसार करने के लिए चली उस समय मिलन का इतना उत्साह था कि जरा भी नहीं भयभीत हो रही थी न्यालाद अपी सम विभे सामने यदि काल सर्प आ जाए तो सर्प को देख करके काले सर्प को देख करके भी डर नहीं रही थी और बिना परवाह किए हुए सर्प की कुंडली के बीच में पैर रख करके भी कूद करके निकल जाए श्याम सद से मिलने की इतनी उत्कंठा है तो न्यालाद अपनी सम विभेती सर्प से भी जो भयभीत नहीं थी कहां पैर पड़ेगा कहा नहीं पड़ेगा इसकी भी चिंता नहीं बस किसी तरह से प्यारे के पास में पहुंच जाऊ ये उत्कंठा थी वे ही आज पुरता यथा दूरता पहले पास में पुरतः मान सामने आए हुए सर्प से भी भयभीत नहीं थी वे ही श्री राधे का आज दूरतः कहीं दूर कोई फूट खड़ा हो सूखा पेड़ खड़ा हो उस पेड़ को देख करके भी भयभीत होती हैं। कहीं कोई आदमी तो नहीं है जो मुझे देख तो नहीं रहा है ऐसी चिंता में चिंतित हो रहीणु और तो यथा दूरता दूर में स्थित स्थानु माने किसी फूट का दर्शन करके भयभीत हो जाती हैं। नो वि कर गर्जदात अप यदि कोई हाथी बिगड़ा हुआ होकर के मतवाला होकर के गर्जन कर रहा हो चिंगाड़ मार रहा हो तो उस चिंगाड़ मारते हुए हाथी से भी भयभीत नहीं है मार रहा है मारने दो अपने रास्ते हम तो चलेंगे तो नो उद्विघ्न कर गर्जता अपी जो हाथी के गर्जन से भी कभी उद्विघ्न नहीं होती थी आज ये दशा है कि काका बली वो भी बोलता है तो वे भयभीत तो हो जाती है हाथी की गर्जना से डरती नहीं थी कल और आज वे कालीयले की बोलने से भी हो रही हैं और कोयले की बोली में भी कहीं कोई मेरे विरुद्ध गुस्सा तो नहीं कर रहा है इसलिए भयभीत हो जाए नहीं ताराम अत्यंत गहरा होने पर ाम माने अत्यंत गहरा होने पर भी, भी अंधकाल में भी ये कल तक भयभीत नहीं हो रही थी कल जब कर रही थी प्रदोष काल में उस समय भयभीत नहीं हो रही थी परंतु तो कामम प्रकाश है यथा इस समय पर्याप्त प्रकाश हो चुका है पर तो फिर भी भयभीत है तन मन इसलिए ये लगता है कि विधरा योगे यथा बेहेप नहीं थी जितने के प्यारे के साथ में योग हो जाने पर अब व्याकुल हो रही है पहले प्यारे से संयोग न होने पर बेरह होने पर जैसी व्याकुल थी वैसी व्याकुल उस समय नहीं थी बिर व्याकुल नहीं थी जितनी ज्यादा व्याकुल इस समय प्यारे के संयोग हो जाने पर यह व्याकुल हो रही है तो ये विरोधाभास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया कि जो जो सर्प से से हैं वो आज से डर रही जो हाथी की गर्जना से निडर रही हैं वो कोय की बोलनी से डर रही हैं जो अंधकार से निडर रही हैं वो प्रकाश से व्याकुल हो रही हैं तो मालूम होता है कि वेरा में ये उतनी दुखी नहीं थी जैसे कि मिलन में आज दुखी हो रही है प्यारी से बिछोड़ने विरोधहास अलंकार हो गया भयान भयान रागोच्चय धूम तरस तिरण्य पिहिते मनोरथे निजे निवेश मंजिरी ग्रह नि पथता तदन्व याद पहले जिस समय संभ्रांत महिमा महिलाएं उच्च कुल की महिलाएं जब कहीं यात्रा करती थी तो रथ के बीच में बैठकर के और उनके चारों रथ जो है उसमें भी पर्दे रहते थे और बड़े सम्मान के साथ में वे इस तरह निकलती थी तो मानो आज श्री रूप मंजिल जी ने श्री राधा रानी को बड़े आदर के साथ में रस्म में बैठा करके रस्म में पर्दे डाल करके और फिर श्री राधिका को ये नुकुंज मंदिर से गोष्ठ में अपने भवन पहुंचा रही हैं तो जैसे पहले पर्दा डाल करके ऐसे श्री रूप मंजिली जी मानव सुरक्षा के साथ में श्री राधिका को पहुंचा रही है भयान राग उच्चय धूम्र लोलद्रिक भय और अनुराग इनके उच्चय उच्चय होने पर जिन्होंने धूम्र लोलद्रक चंचल नयन रूपी पर्दे से पर्दे की जो छाया है वो छाया कर रखी है धूम्रोल माने धुदला पर्दा जहां डाला हुआ है धुदले पदले रथ जो है उसके चारों धुदला पर्दा लगा करके फिर ले जाएंगे तो भयान रागोच्चय भय और अनुराग इनके उच्चय माने इनकी अधिकता यही मानो धूम्र लोल सुंदर पर्दा है जो कि तिरस्करण तिरस्कन्या माने जो पर्दा होकर के तरस्करणी कहते हैं पर्दा पर्दा जो है वो होकर के विराजमान तो भय और अनुराग से युक्त धुधली जो दृष्टि है वही मानो तिरस्कारिणी है उनसे मनोरथे जिन भय और अनुराग के कारण जिन श्री रूप मंजिली जी का मनोरथ तृप्त तो हो आ, कहीं पिहते ढक रहा है ऐसे निज मन रूपी रथ के ऊपर ही श्री राधिका को इन्होंने चाहा तो जैसे रथ के ऊपर रानी को बैठा करके फिर चारों ओर झीना जो पर्दा है वो लगा करके जिससे कुछ कुछ झलक तो रानी की दिखे परंतु पूर्ण दर्शन नहीं हो रानी सब कुछ देख सकते भीतर से परंतु बाहर वालों को रानी की पूरी झलक नहीं दिखे तो ऐसे ही भय और अनुराग इनसे जिनकी दृष्टि धूमिल हो रही है ऐसी मानो भय और अनुराग का झीना जालीदार पर्दा लगा करके मन रूपी रथ के ऊपर श्री राधिका को विराजमान करके निजे निवेश रूप मंजिल श्री रूप मंजिली चली चले ग्रहिन्नी और उस समय श्री राधिका को अपने घर पहुंचा रही हैं रूप मंजिली जी श्री राधिका को अपने घर पहुंचा रही है तदनवया श्री ताने अन्य जितनी भी सखी गण है मंजिरी गण वे भी मार्ग में श्री राधिका का ही अनुसरण कर रही हैं तो श्री रूप मंजिरी अब देखिए मन ही रथ है मनो रथ है मन रूपी रथ के ऊपर श्री राधिका को विराजमान करके भय और अनुराग रूपी झीनी जालीदार पर्दा लगा करके श्री राधिका को रूपमंजरी ने घर में निशु ले जाने की इच्छा की और तात ताद श्री रूपमंजरी के साथ में अन्य जो सखीगण है वे सखीगण भी इनके सामने ही इनके साथ ही चल रही है सखीगण भी इनको साथ में लेकर के चल तो मनोरथे का कारिण्य मनोरथ जो है वो मनोरथ मन रूपी रथ हो गया और भय और अनुराग से युक्त दृष्टि वही हो गई चालीदार पर्व रूपक अलंकार का प्रयोग है इत क्षिप्त चल चले, चले क्षणा शुभ गई भीड़ दुस्त मृत्युचय भटी एवं सा अन्य उस समय अग्रेसरी की स्थिति निवारयती है कि क्षण इधर उधर जिनके नेत्र चंचल हो रहे हैं रथ जी इधर उधर देखती जानी, कोई देख तो नहीं रहा है कोई आत्म नहीं रहा है कह रहे हटो हटो चलो चलो उसको हटाती हुई चल रही है तो इतस्तता क्षुब्ध चले क्षण इधर उधर अपने नैन उन नयनों से सबको हटाती हुई मार्ग साफ करती हुई मानो आशुदयी जैसे कोई महाराजी जा रही हो महारानी जा रही हो तो उसके साथ में उसके पहरेदार रास्ता साफ करते हुए चलते हैं खबरदार खबरदार सावधान हट जाओ हट जाओ रास्ता छोड़ो ऐसा बोलते हुए सावधान सावधान कहते हुए जैसे खबरदार खबरदार कहते हुए जैसे चलते हैं ऐसे ही मानो आज अशोगई भी आज अशोगई माने बाण उन बाणों को छोड़ती हुई भी अपने कटाक्ष रूपी अपने नैन रूपी बाणों को छोड़ती हुई और सबको हटाती हुई हट जाओ हट जाओ हट जाओ ऐसा जा। कहती हुई वे चल रही है तो जैसे सैनिक कहीं रास्ता करते हुए रास्ता बनाते हुए कभी बाण छोड़ते हुए जैसे चलते हैं और जगह बनाते हैं ऐसे ही आज दुष्ट हृदय चय हृदय में जो विरुद्ध भाव जिनके हैं ऐसे तो हृदय में वृद्ध भाव को धारण करके अर्थात कहीं कोई राधिका को देख ले इस भाई के भाव को धारण करके और अशुगई बाए श्री रथ मंजिरी जी चले तो रथ मंजिरी जी एक ऐसी हारिल अग्रगामी सेना है एक सेना होती है उसको कहते हैं हारिल सेना हारिल सेना वो है जो सबसे आगे आगे चलती है फर्स्ट लाइन में जो आती है और जो सबसे पहले शत्रु के बार को सहन करती है, वो पहली जो बार सहने वाली है जिसके ऊपर सबसे पहले बार आ, बार होगा उसमें से बहुत सारे सैनिक समाप्त भी हो जाती है इसलिए बहुत वीर जो सैनिक हैं उनको वहां पर रखा जाता है और कुशल सैनिक जो आत्मरक्षा में भी बड़े कुशल हो और आक्रमण करने में भी कुशल होकर के पीछे वाली सेना को कहीं युद्ध में स्थान प्रदान करें तो ये युद्ध की एक स्ट्रेटी है युद्ध की एक युद्ध नीति है जिस युद्ध नीति में हारिल सेना को आगे रखा जाता है तो यहाँ पर श्री रथमंजिरी जी हारिल सेना के समान हैं जो इतस्तर तक क्षिप्त चले क्षण इधर उधर अपने चंचल नैन, उन नयनों को डाल रही हैं और आशुदयी अपने नेत्री को छोड़ करके रास्ता करती हुई आगे बढ़ रही हैं भी दुस्त हृद वृत्ति चाह और इनके हृदय में भय इत्यादि विरुद्ध भाव की वृत्ति भी विराजमान है कि यहां से आक्रमण हो सकता है यहां से आक्रमण हो सकता है इस बात को भी वे हृदय में धारण किए हुए हैं तो मानो विरुद्ध भाव वाले विरुद्ध भाव की संभावना रखने वाले जो भटगण हैं रक्षक सैनिक उनके द्वारा वे अपने आप को रक्षित होकर के आगे चल रही है अग्रेसर ही ये अग्रसर सेना है हावल की सेना है आगे बढ़ने वाली सेना है ताम रत्मंजरी सा, आगे श्री रत्मंजरी, वे आगे हैं और निवारंती अन्य जना जैसे हावल सेना अग्रगामी सेना फर्स्ट लाइन युद्ध की वह शत्रु का सबसे पहले निवारण करती है इसी प्रकार नि अन्य जना जो विरोधी जन है उन सबों को माने गुरजनों से भी राधिका को बचाना है चंद्रावली जी के पक्ष से भी राधिका को बचाना है श्री कृष्ण के मित्रगणों से भी राधिका को बचाना है ये कहीं से आ रही है ये मित्रों को भी पता नहीं लगे तो सब अन्य जन जो है जो इस रस के नहीं है उन लोगों को निवारण करती हुई उस समय श्री राधिका आगे बढ़ी श्री जी जी आगे तो जी आगे आगे तो तत उस समय श्री वो रत्मजरी और श्री राधिका ने उनके पीछे पीछे अनुसरण किया है तो इतना सुग जो इधर उधर अपने चंचल नेत्र रूपी बाणों को चला करके रास्ता साफ कर रही है और भी दुष्ट और हृदय में जिनके सारी संभावनाएं हैं विपरीत भावना विरुद्ध भावना उन विरुद्ध भावनाओं को हृदय में धारण करके इनका कैसे समाधान किया जाए किसकी योजना जिन्होंने अपने हृदय में बना रखी है तो भय इत्यादि विरुद्ध भाव उनसे जिनके हृदय युक्त हैं अर्थात जो भयभीत भी हैं और उस भय का समाधान उसकी रेमेडी उसको भी ढूंढती हुई जो चल रही है उसके समाधान को भी ढूंढती हुई जो चल रही हैं ऐसी जितनी भी सखीगण है वे सखी सखीगण भी अग्रसर ही हारल सेना के समान आगे बढ़ रही हैं रतमजरी उस समय श्री इन उन सेना का कहीं निर्देशन किया और सेना का निर्देशन करते हुए निवार अन्य जनान अन्य जनों का निवारण करती हुई अर्थात जो श्री राधिका के मार्ग में बाधा डालने वाली है या राधिका की विरोधनी है ऐसे जनों का निवारण करती हुई श्री जरी तदा अन्दया उस समय चली और जब रत् रूप जी उन रूपमंजरी जी के पीछे रथ चली और रथ जी जब चले तो रथ जी के साथ में फिर श्री राधा रानी भी चले तदायात ये पूरी जो अः मिलेटरी साइंस की जो एक सैन्य विज्ञान की जो एक पद्धति है वो एक पद्धति के साथ साथ ये आगे जो संरचना है उस संरचना को करती हुई ये आगे बढ़े ताभिर वृता ब्रजन अभिलोक तैब वेषम प्रविष्य निज तल्प मथाध्य प्रियोग सखी मथास नाम प्रकटमा सगद गश्रु ताव्रता श्री राधिका इन सब सखियों से इस प्रकार आवृत है अब जनई अविलोक तईव श्री राधिका को ब्रज के जनों ने देखा नहीं है तो अब्रज जनई अवलोक तैबो बिना ब्रजनों के द्वारा देखी गई श्री राधिका आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके राजी खुशी किसी तरह से घर पहुंच गई बोला राधा राधी की जय निश्चिंत सुरक्षित किसी तरह से घर जा पहुंची वहां पर पहुंची तो वेशम प्रविष्य अपने भवन में पहुंच गई पर निज तत्व और जाकर के अपनी शैया के ऊपर धीरे से धम्भ देसी बैठ गई उसमें जल्दी से श्री राधिका अपने भवन में अपने शैया के ऊपर सुरक्षित विराजमान हो गई बोलो राधा रानी की जय अब कोई चिंता की बात नहीं है रस्ता में केवल चिंता थी अब वो चिंता सब दूर हो गई है अब घर में पहुंच गई तो अथा है तो निज अपने शल्य शैया के ऊपर सुरक्षित बैठ गई है तो ताविरता सखियों से घिरी हुई अब, अब जनई अवलोक तैव ब्रजनों के द्वारा बिना देखे हुए बेशम प्रविष्य अपने भवन में पहुंच करके निज तलपम अथा अथ अधक अपनी शैया के ऊपर बैठ गई प्रियोपियोग विधरा पर इस समय श्री प्यारे के पियोग से विधुर होकर के विराजमान है प्यारे का वियोग इनको सता रहा है विधुर माने दुखी उस प्रिय के वियोग से दुखी हो रही है सखी उस समय सखी अथ असव असव माने वेश्य श्री राधिका सखी मानी श्री ललता जी से बोली अपने हृदय की वेदना को स्पष्ट रूप से उस समय श्री राधिका ने कहा स गला गलाप करके भराया है और आंखों में आंसू भी आ गए के अरे ललता निस्सार्य गे हाथ ललते धुनैव माम प्रेमेश तत् बोले हाय इस घर से तूने अभी अभी तो मुझे बाहर निकाला था अर्थात अभिसार करा करके के सुंदर के पास में ले गई इतनी मेहनत करके तू ले गई अरे कुछ देर तो श्याम के पास में रहने देती अभी अभी तो तूने मुझे यहां से निकाला है गे हाथ इस घर से अभी अभी तो तूने निकाला अरे ललते अभिनय अरे ललता अभी अभी तो तूने मुझे यहां से निकाला परंतु प्रवेश अभी अभी क्यों प्रवेश करा दिया इतनी जल्दी क्या पड़ी काय को तो निकाला काय को इतनी जल्दी यहां पर लौटा करके ले आई कृष्णांग संगाम सिंध मज्जना प्रलोभ प्रलोभने ने प्रलोभ ने ना प्रसाद आय श्री तू ने मुझसे कहा था कि अरे सखी श्री कृष्ण के अंग संघ के अमृत समुद्र में तुझे गोता लगवाऊंगी श्री कृष्ण के अंग संघ के अमृत में मिलन रूपी अमृत में तुझे गोता लगवाऊंगी और प्रलोभ ने न ऐसा प्रलोभन देकर प्रलो के तू ने उस प्रलोभन के बहाने मुझे श्री कृष्ण के अंग संग को प्राप्त कराने के बहाने मुझे यहां को यहां से ले गई तो अंग संग संघ प्रलोभन आज अंग संग के पुलोभन के द्वारा तू मुझे ले गई परंतु अध्य वृथा करता उस पुलोभन को तूने ने व्यर्थ कर दिया हाय मैं तो प्यारे से मिल भी नहीं सकी पूरी रात्रि भर विलास करते हुए विराजमान हुए है रास में सम्मिलित हुई है तो कह रही है कि हा प्यारे का नयन भर करके दर्शन भी नहीं कर सकी उनके अंग संग की प्राप्ति करना तो बड़ी दुर्लभ बात रही है तो अभी अभी तो अभुन बहु अभी अभी तो तू नेारे गे हाथ ललते अभी ललता मुझे इस घर से बाहर निकाला और प्रवेश अभिनय फिर अभी अभी मुझे इसी घर में वापस लाकर करके तूने ने पटक दिया यहां कैद कर दिया कृष्णांग संघ अमृत मज्जन प्रलोभन आज कृष्ण के अंग संघ के प्रलोभन से तू मुझे ले गई थी परंतु तो अद्य वृथा करता तोया मेरा लाना ले जाना तूने सब व्यर्थ कर दिया ऐसे उल्हाना श्री राधा रानी लल जी को दे रही हैं कि काय को तो ले गई कहा ला करके यो ही है मुक्ता पूरी तरह से दर्शन भी आज आंख भर करके मैं नहीं कर पाई अस्ताचलम अधुना व्यलोक यह अरे अरे अभी अभी तो मैंने सूर्य को अस्ताचल पर जाकर के डूबते हुए देखा था अभी अभी तो मैंने सूर्य को अस्ताचलम यन, यन माने गच्छन, इन धातु है, उसका अस्ताचल का प्रयोग है यन। माने अभी अभी तो मैंने प्यारे सूर्य को अस्ताचल की ओर जाते हुए देखा था तो अस्ताचलम यन अधना बेलो की अभी अभी मैंने सूर्य को अस्ताचल जाते हुए ये जाते हुए देखा सश्मी सखी पूर्व पर्वतम परंतु तो अभी सखी वो तिग् रश्मि तेज धूप वाला वह वा सूर्य अब तेज किरण वाला वो सूर्य पूर्व पर्वतम देख उदयाचल की ओर चढ़ता हुआ दिख रहा है जो अभी अभी अस्ताचल पर टूब रहा था वो उदयाचल पर अभी अभी उग रहा है सूर्य का उदय हो रहा है सूर्य पर चढ़ना चाह रहा है किम विभावरी पुष्पता अद्यतनी जगाम किम अरे ये बीच की रात्रि का गई मालूम होता है कि विभावरी वह तो ख आकाश पुष्प बन गई है आज वो रात्रि तो मानो बीच में आकाश कुसुम ही बन गई खप उद्यताम माने आकाश कुसुमता के रूप को तो जगाम के क्या प्राप्त हो गई आकाश कुसुम होता ही नहीं है तो जो वस्तु तो कहीं असिद्ध ही है स्वरूपता ही जो असिद्ध है आज वो रात्रि असिद्ध हो करके ही मानो विराजमान हो गई है खपुष्प बन करके विराजमान हो गई तो कोई भी ज्ञान जो असत्य है विरुद्ध है अन्यथा रूप में जिसकी प्रती हो सकती है वह कभी भी प्रमाण नहीं हो सकता है प्रमाण वही होता है जो कि प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान से युक्त होकर के विराजमान है तो यथार्थ अनुभूति उसका नाम है प्रमा उस प्रमा को जो प्रदान करे, उसका नाम प्रमाण पुष्प प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि वह स्वतः ही असिद्ध है आकाश में पुष्प होता ही नहीं है तो ऐसे आकाश पुष्प की बात करना व्यर्थ यदि कोई ये कहे कि बंध्या पुष्प को सुंदर खपुष्प के सिंहासन पर विराजमान करके आकाश पुष्प के सिंहासन पर विराजमान करके यदि बैल के दूध से स्नान करा करके यदि कछुए की पीठ के ऊपर खड़े होने वाले बाल उनकी चमर से उसका पूजन किया जाए तो कभी संभव है क्या कही संभव है क्या मैं तो बंध्या का पुत्र होगा ना खपुष्प होगा ना बैल के दूध होता है और ना कछुआ की पीठ उसके ऊपर बाल होते हैं तो कहां से चमर हो गी? तो ये सारी जो बातें हैं ये जैसे कही जाएंगी असिद्ध ये स्वताही असिद्ध हैं ऐसे ही मालूम होता है ये विभावरी ही बन गई है आकाश कुसुम ही बन गई है ये कभी भी सत्य नहीं है असिद्ध है रात्रि ही असिद्ध हो गई ऐसा लगता है दिन में श्रुतिम दिग्ग्रसनाम अब श्री राधिका में दीनता और ग्लानी नाम करके ग्लानी नाम करके जो संचारी भाव है वो प्रकट हो गया और उस ग्लानी संचारी भाव को धारण करके कह रही है दिंग में श्रुतिम धिक के योग में द्वितीय विभक्ति भी होती है यहां पर कोई जहां पर निराशा हो दीनता हो वहां का प्रयोगता है तो दिंग श्रुति मेरा पढ़ना लिखना सब धिक्कार गया रसनाम हाँ ये जिह्वा को धिक्कार है दृष्ट धिक इन आंखों को धिकार है सदातनोत्क ज्वरातोरम हाय सर्वदा, सर्वदा सर्वदा सदातन निरंतर रहने वाली उत्कंठ उठारूपी ज्वर से मैं आज पूर्ण हो रही हूं रूपी ज्वर से युक्त हैं मेरी रसना ज्वर से युक्त है और ये आंखें उत्कंठारूपी जर से युक्त हैं जैसे जिसको बुखार चढ़ रहा हो उसको भोजन कड़वा लगता है ऐसे मुझे संसार के जितने भी विषय सब फीके फीके नहीं बल्कि कड़वे लग रहे अत्यंत अत्यंत कड़वे लग रहे तो सदातन मन निरंतर और उत्कंठ भरत ज्वारातोरम उत्कंठा की अधिकता के ज्वर से ये मेरी रचना दीर्घ काम ये सब विराजमान रहे प्रापूर्ण पातुम लव सो सो आज श्री के सौरम्य सौ, सौ, सौ कुमार्य सौगंध्य इनका आस्वादन करने में मेरी इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया सर्वथा असफल रही तो आज श्याम सुंदर के सौगंध सौकुमार्य सौरस्य सौश्वर्य स्वरूपता इन सब का दर्शन करने में मेरी इंद्रियां सर्वथा असमर्थ हो करके रही हैं आज पेट करके पान करने के लिए प्रापूर्ण पूर्ण प्रकार से मेरी इंद्रियां उन अपने अपने विषयों का पान करने में लवमप्य अमुष्य लव मात्र भी पान करने में वे समर्थ नहीं हुई ये रस की अपूर्ण रीति है कि जहां पर अनंत अनंत सौभाग्यशाली होने पर भी अपने आप को श्री राधिका अत्यंत दुर्भाग्यशाली मानती है और यह लगता है जैसे आस्वादन प्राप्त किया नहीं तो ये महाभाव का एक लक्षण है कि किसी में कृष्ण मिलन के सौभाग्य की एक सीकर मात्र देखें छीटा मात्र देखें उसके प्रति आदर का भाव और परम आनंद और सौभाग्य की समुद्र होते हुए भी अपने प्रति कहीं ग्लानि का भाव और अपने प्रति दीनता का भाव और उस दीनता के भाव में तिरक योनि में कीट पतंग योनि में भी श्री राधिका जन्म लेना चाहती हैं कि हाय है, मैं भोरी बन जाती तो श्यामचंदर की बनमाला उनका आस्वादन प्राप्त कर ले किसी के तनिक से सौभाग्य को देखें उसकी प्रशंसा करने लगें यदि बल्लाव जी के आगे श्री कृष्ण कभी सुवल का आलिंगन कर लें तो सुवल के भाग्य की प्रशंसा करने लगें हे सुवल तुमने कौन से वन में जाकर के कौन से मंत्र का जप किया कि श्याम सुंदर गुरुजन बड़े भाई के सामने तुमको अपने हृदय से लगा रहे हा ये सौभाग्य हमें का तो कहां सुवल का सौभाग्य कहां श्री राधारणी का सौभाग्य परंतु फिर भी कृष्ण कृपा कृष्ण संग के लव मात्र को देख करके उसके प्रति आदर का भाव और परम परम आनंद और सौभाग्य की समुद्र होने पर भी अपने प्रति कहीं उपेक्षा का भाव और कीट पतंग योनि में भी जन्म लेने की अभिलाषा कि मैं पक्षी होती आकाश में मेघ में शाम सुंदर दिख रहे हैं अभी पंख उड़ाकर पंख फैला करके मैं प्यारे के कंठ को ग्रहण कर लेती उड़ करके तो पक्षी योनी में जन्म लेना चाहती हैं पक्षी योनी तो बहुत बड़ी हो गई भोरा बनकर के कीट पतंगों बनकर के श्याम सुंदर की माला उसके ऊपर बैठना चाहती है माला का आस्वाद प्राप्त करना चाहती है कौन श्री विश्वा श्रुतमेवो जिनकी चरण रज को श्रुतियां ढूंढ रही हैं पूरी तरह से पा नहीं सके उद्धव जी प्रार्थना करते हुए यही कह रहे हैं तो प्रापूर्ण पातुम लवम अपने मुश्य या कि मेरी जो इंद्रियां परिपूर्ण रूप से श्री श्याम सुंदर का आस्वादन करने के लिए उनके सौस्वर्य सौरस्य सुरूपता सौकुमार्य सौगंध इनका आस्वन प्राप्त करने के लिए मेरी इंद्रियां सना व्याकुल नहीं थी तीन का वर्णन किया क्योंकि श्रुति, रसना और नयन तीन का वर्णन किया था नासिका वो रह गई और त्वचा रह गई तो त्व इंद्री और घाण इंद्रिय ये दो रह गई पंथ वो भी अपने आप कहीं संकेत से प्राप्त हो रही है उपलक्षण से प्राप्त हो रही है कि श्री श्याम सुंदर के सुंदर सौरभ्य श्याम सुंदर के सौकुमार्य श्याम सुंदर के सौस्वर श्याम सुंदर के सौरस्य और श्याम सुंदर की सुरूपता इनका आस् प्राप्त करने में मैं समर्थ नहीं हुई मेरी ये इंद्रिया समर्थ नहीं हुई ये ऐसे तीर्णता नाम करके दैन्य नाम करके जो संचारी भाव है वो संचारी भाव श्री प्रिया में उत्पन्न हो जाए उत्कंठा और दैन ये दोनों प्रकट हो रहे हैं और दैन में कह रही है दिख दिख दिख ऐसे कहकर के ये कह रही है धिकार हाँ, है, है। इन आखेद पद्धतिम अपि पठदेव पूर्वम योगोधना सरले भवती मृत मदर शेद मस्या अन्योभावे कटकाल ऊतम श्री उस समय श्री ललताजी ने कहा कि अरी सखी योग और वियोग इन दोनों की अद्भुत स्वभाव संयोग का स्वभाव क्या है संयोग ने निर्वेद पद्धतिम अपि पठदेव पूर्वम सबसे पहले तुझे संयोग ने श्री कृष्ण से मिलन हो इस अभिलाषा ने तुझे निर्वेद की पद्धति को सिखाया निर्वेद कहते हैं संसार की विषयों की आसक्ति से चित्त का हट जाना डिटैचमेंट संसार में जो अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को छोड़ देना जो आसक्ति है उससे चित्त का हट जाना उसका नाम है निर्वेद विषयों को स्वीकार विषयों में आसक्ति का त्याग उसका नाम है निर्वेद ये निर्वेद ही शांत रस का स्थाई भाव शांत रस का स्थाई भाव है निर्वेद तो संसार के विषयों से शब्द स्पर्शंध इनसे मन का अलग हट जाना इसका नाम है निर्वेद तो कह रही है अरी सखी इस मिलन योग ने मिलन रूपी इस गुरु ने पहले तुझे तुझ शिष्या को निर्वेद पद्धति पद्धति को सिखाया जैसे श्री गुरुदेव संसार की असारता का विनाशशीलता का परिवर्तनशीलता का उपदेश करके साधक के हृदय में संसार के प्रति अनासक्ति उत्पन्न करते हैं अनासक्ति उत्पन्न होने के बाद में फिर वह वैराग्य धारण करता है अनासक्ति उत्पन्न करने के लिए अनासक्ति का जो फल होता है वो क्या होता है सदसद विवेक सद क्या चीज सत्य है क्या चीज असत्य है इसका विवेक रखना जो सत्य है उसको ग्रहण करो जो असत्य है उसका त्याग करो ये शरीर असत्य है इसलिए शरीर में ममता का त्याग करो शरीर से संबंधित दैहिक जितनी भी वस्तुएं हैं धन पुत्र पत्नी इन सबका भी त्याग करो तो देह और दैहिक ये दोनों असत है असत का त्याग करो जो सत पदार्थ है उसको ग्रहण करो सत्पदार्थ क्या है जीवात्मा जीवात्मा का अपना स्वरूप क्या है परमात्मा की सेवा करो पर जिसका अंश है उसकी वो सेवा करें तो ये संसद विवेक फिर विवेक के बाद में दूसरी जो स्थिति आती है वो आती है वैराग्य वैराग्य का तात्पर्य क्या है कि इह और अमुष्य फल भोग त्याग संसार के फल भोग का भी त्याग और अमुष्यमाने स्वर्ग के फलभोग का भी त्याग क्या हमें न संसार का सुख चाहिए न स्वर्ग का सुख चाहिए स्वर्ग भी नहीं चाहिए अमुष्य माने इस जन्म के बाद का जो जन्म होगा उसका सुख भी नहीं चाहिए दूसरे लोक का भी सुख नहीं चाहिए फिर तीसरी चीज आती है उसको प्राप्त करने के लिए मैंने ब्रह्म तत्व को जो अविनाशी तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए उसके लिए छह चीज अपनानी पड़ती हैं ज्ञान मार्ग छह चीज जो है वो उसे अपनानी पड़ेंगी। यम नियम प्रतीक्षा उपरती श्रद्धा और इसके बाद में वैराक्ष यम का तात्पर्य है कर्म इंद्रियों को भषम करो नियम का नियम का तात्पर्य है ज्ञान इंद्रियों को भषम यम का तात्पर्य है कर्म इंद्रियों को भषम करना भूख प्यास इन सबको जीतना आज व्रत होगा आज आंख बंद करके इतनी देर बैठेंगे अपनी समाधि में बाहर की किसी चीज को नहीं देखेंगे मोबाइल टीवी कुछ भी नहीं देखेंगे लो, इंद्रियों को दंड दिया जा है नेत्र को कोई दूसरी चीज नहीं सुनेंगे तो यम नियम आज वृत है आज भोजन नहीं करेंगे तो जुवा इंद्रिय को स्वाद की जो इंद्री है उसको दंड दिया जा रहा है आज स्थिर होकर के रहेंगे अपनी स्पर्श इंद्रिय उनको वश्म किया जा रहा है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब को प्राप्त करने के लिए जो नियम है वो नियम ग्रहण करेंगे तो यम के द्वारा कर्म इंद्रियों को भष्म करना नियम के द्वारा ज्ञान इंद्रियों को भषम करना फिर यम नियम इनको इनके बाद में फिर उपरथी मन यदि विषयों में जा रहा है वहां से रोका जाए इसका नाम है उपरति उपरति के बाद में फिर तीसरी चीज है वो है समाधान समाधान का मतलब है अष्टांग योग उस अष्टांग योग को समाधि को अपनाया जाएगा फिर पांचवी जो चीज है वो पांचवी चीज है समाधान तो जहां पर यम नियम उपरति समाधान श्रद्धा फिर श्रद्धा माने भगवत भक्ति उसको धारण किया जाएगा सगुण उपासना उसमें ही चित्त को लगाया जाएगा और फिर संसार से वैराग्य प्राप्त करके मुमुक्षा ये छह चीज जहां धारण की जाएंगी ये हो गए ज्ञान का साधन ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं परंतु तो भक्ति में भी कहीं कहीं तो उपयोगी है तो संसद विवेक एक चीज नंबर दो ये हाष्य फलभोग त्याग तीसरी चीज समाधि सख संपत्ति श्रम दम प्रशिक्षा उपरति समाधान और श्रद्धा ये छह चीजें इनको धारण करते हुए मुमुक्षा इनको धारण करते हुए विराजमान हो और फिर अंत में मोक्ष की इच्छा कृष्ण चरणार्थिंद मुझे मिले इसकी अभिलाषा धारण करते हुए साधक विराजमान हो शम दम तरति समाधान और श्रद्धा ये छह हो गए अंग और चौथा जो अंग है वो है मुमुक्षा ज्ञान यहां पर अंतर जाए। हो जाएगा ज्ञान मार्ग में होगा मुमुक्षा और भक्त मार्ग में होगा कृष्ण चरणार की सेवा की काम इसको धारण करके साधक को बैठना पड़ेगा तो वे सारे साधन भी उपयोगी होकर के विराज तो इन चार साधनों को लेकर के साधक को जैसे गुरु जी चार साधनों का उपदेश करते हैं इन चार साधनों में ये चार साधन हैं बाहर के मुख्य साधन जो हैं वो है तीन प्रधान साधन ज्ञान मार्ग के श्रवण मनन और निशन ये ज्ञान मार्ग के तीन साधन हैं श्रवण का मतलब है शास्त्र के वचनों को श्रवण करना मनन का तात्पर्य है तो श्रवण श्रद्धापूर्वक होना चाहिए मनन सर्वदा तर्क और युक्ति पूर्वक होना चाहिए ज्ञानी तर्क और युक्ति लगा करके श्रवण मनन और निदिध्यासन मनन करता है तो श्रवण श्रद्धापूर्वक मनन तर्क और युक्ति पूर्वक और निविध्यासन निष्ठापूर्वक नहीं मुझे ब्रह्म को ही प्राप्त करना है मुझे परतत्व को ही प्राप्त करना है ये निष्ठा इन तीन चीज को धारण करके ज्ञानी चले भक्ति में थोड़ा सा अंतर है भक्ति में श्रमण कीर्तन और स्मरण ये मुख्य तीन साधन है और ये तीन साधन इनके ही विस्तार रूप में फिर छह साधन और हैं वो है अर्चन बंधन आत्म निवेदन ये आ, पाद सेवन अर्चन बंधन दास सक्ष आत्मनिवेदन ये छह साधन वो यहां पर जैसे छह साधन ऐसे वहां पर भी वो इच्छे साधन वो करके विराजमान है वैराग्य भक्ति के द्वारा अपने आप उत्पन्न हो जाएगा जबकि ज्ञान में पहले वैराग्य प्राप्त करो फिर साधन करो यहां पर भक्ति करोगे तो वैराग्य अपने आप भक्ति के कारण ही उत्पन्न हो जाएगा कि जहां इतनी सुंदर वस्तु मिल रही है वहां तुच्छ तो वस्तु को क्यों ग्रहण किया जाए ये वैराग्य सहज ही उसमें उत्पन्न हो जाएगा तो यहां पर वो ही कह रहे हैं कि मिलन ने सखी अता जी उत्तर देती हुई कह रही हैं ने कहा आए हाँ, मेरी इंद्रियों को धिकार है उत्तर में श्री ललता जी कह रही हैं कि निर्वेद पद्धति अपि पठदेव पूर्वम योगा बोले अरी सखी संयोग ने पहले तुझे निर्वेद की पद्धति को सिखाया था अर्थात संसार के प्रति अनासक्ति की जो पद्धति है उसको सिखाया जैसे कि एक एक ज्ञानी को, को, मुमुक्षु ज्ञान गुरु वह विवेक, फलभोग त्याग और शम दम प्रतीक्षा समाधान और श्रद्धा इनको सिखा देता है इनके द्वारा ही वह भजन मार्ग में आगे बढ़ता है इसी प्रकार योग ने निर्वेद पद्धति को ही तुझे सिखाया था अधुनात सरले समय परियोग जो है वह अरिस यह तुझे इस समय भी वियोग भी निर्वेद पद्धति को ही सिखा रहा है अर्थात संयोग इन दोनों ने झे निर्वेद की पद्धति को ही सिखाया है आद्योच्युतामृत मदर्श अर्थम अस्याधिक आद्य माने उस संयोग ने अच्युत अमृत का दर्शन कराया था परंतु तो वह आज ये वियोग ही आज तुझे कालकूट विषय मिला रहा है दोनों ही संसार से यद्यपि तुझे निर्वेद सिखा रहे हैं संयोग काल में भी संसार से तेरी आसक्ति नहीं थी और वियोग काल में भी संसार से आसक्ति नहीं है परंतु फिर भी संयोग और वियोग इन दोनों का एक स्वरूप है इनका अंतर यह है कि संयोग ने तो तुझे अचुत के अमृत का पान कराया था उन सर्वगुण संपन्न परम मधुर श्री शाम सुंदर के माधुरी का आश्वादन प्राप्त कराया था या दूसरा जो व्योग है या व्योग तुझे कालकूट का पास पान करा रहा है, कालकूट का पान करा करके भी भीतर से अमृत का पान कराता रहा है मान्य में भी सुख की कहीं न कहीं प्राप्ति यह कराएगा ऊपर से देखने में इसका स्वरूप कालकुट जैसा है पंथ भीतर से परम अमृतमय स्वरूप है ये प्रेम का जो स्वरूप है विरह का जो स्वरूप है वह बड़ा अद्भुत है विरह के स्वरूप की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि विरह का जो स्वरूप है वह ऊपर से दुखात्मक है पंथ भीतर से परम परम सुखात्मक ही होता वह प्यारे की स्मृति स्पूर्ति, स्पूर्ति कराता है इसलिए अनेक अनेक बार वियोग के के को भी भी बड़ी रुचि साथ में सुनते हैं और उससे परम परम आनंद की प्राप्ति होते हैं इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि बिरह कैसा है बिह कृत एकत्र मिलन तप्कस चरवण जैसे गरम गरम ईख के मीठे रस का कोई पान करे उसका अपना स्वाद है मिठास भी आ रही है और जीव भी जलती है गरम-गरम रस को तो उसका ज, जो जीव जलना वो भी एक स्वाद है वो भी परम परम सुख देने वाला वो करके बिराज है इसी प्रकार बिरा का दुखात्मक स्वरूप भी ऊपर से जो दिखता है वह अभी भीतर परम परम सुख देने वाला होकर के ही विराजमान होता है तो संयोग ने अमृत का पान कराया और वियोग संयोग अमृत का पान करा करके संयोग अंत में वियोग को प्रदान कर रहा है और वियोग का पान करा करके अंत में अमृत का पान करा रहा है प्यारे की स्मृति दिला रहा है तो आद्य माने संयोग और आम्या माने वियोग तो आदि मन संयोग अच्छुत के अमृत का पहले पान कराता है फिर विरह प्रदान करता है और विरह पहले कालकूट का पान कराता है और परिणाम में वह सुख प्रदान करता है परिणाम में प्यारे के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कराता है तो अन्य भावहा कटकाल अन्य जो है वो कटकाल आस्वादन कराता है मेरा गरम अपि परम भागवती शाह हो इस प्रकार श्री ललता जी ने ये बताया कि जब तड़ तड़ा करके प्यास लगे तो पानी का स्वाद आता है कसकर तो भोजन का जैसा पेट, पेट में नहीं आता है। पेट भरा हो और समय भोजन अध जाए तो वो स्वाद नहीं है तो जैसे कहीं भोग के लिए बुभुक्षा और भोग सामग्री दोनों की आवश्यकता है इसी प्रकार परम परम स्वाद को प्राप्त करने के लिए वियोग और संयोग इन दोनों की आवश्यकता है इसलिए ये जो वियोग है या ऊपर से भले कालकुट विष जैसा लग रहा हो परंतु तो परिणाम में यह सुखी देने वाला है सतेच साम अनुभव प्रमाण अत्र केवलम शास्त्रों में रसशास्त्र में कहा गया कि जो सच सचेत जन है रस वाले जन है उनका अनुभव ही इसमें प्रमाण कि व्योग भी रस है यदि व्योग रस नहीं होता तो व्योग का भी लिखा ही नहीं जाता कोई सुनता ही नहीं परंतु व्योग का सबसे ज्यादा लिखा जाता है और संयोग में भी व्योग जरूर मिला रहता क्योंकि भूख और भोग की सामग्री दोनों एक काल में हो तो भोजन सुखकर होगा यदि भूख हो और भोग की सामग्री नहीं हो तो भूख कष्टकर बन जाएगी और भोग की सामग्री हो और भूख नहीं हो तो भोग की सामग्री महाकष्टकर बन जाएगी अत्यंत दुखदाई बन जाएगी इसलिए रहा है ये ललिता जी का तात्पर्य था कि थम सखी गिर इस प्रकार सखी के बचनों को भागवती शशा को श्री, श्री, श्री राधिका के दिमाग में ये घुसाई नहीं ललता जी ने इतनी महिमा का गायन किया पर राधिका के दिमाग में ये तर्क घुसे नहीं ये क्योंकि अनुराग पर भागवती ये अनुराग के परम परम सौभाग्य से युक्त होकर के विराजमान है इसलिए निकट रहकर के श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं इसलिए श्री राधिका ने इस वि महिमा को कभी समझा नहीं और ये कह रही हैं अरे सकेत अति की गति सब है चुकी अब मुझे जल्दी से मिला दे मिला दे किसी तरह से शाम सुंदर से मिला दे अभी अभी मिलकर के आई है परंतु तो कह रही हैं कि प्यारे से मुझे मिला दे मिला दे ऐसी ही प्रार्थना कर रही स्वाप ने पुनः कलय तुम सुस्वाप साथ शयने साजवान पुत्री उस समय श्री जी बोली बोले अजी सखी अब ज्यादा सोचे मत सो जा सो जा ऐसा कहकर के जवाब नहीं दिया कोई विचार विमर्श नहीं कि नहीं तो बचा हुआ समय भी क्षण शनि का व्यतीत हो जाता बची हुई जो रात्रि है वो भी व्यतीत हो जाती इसलिए कह रही हैं कि बिना बात करते हुए श्री ललता वहां ही चुपचाप शयन कर गई हैं चुपचाप अलग बैठ गई हैं और श्री राधिका उनको शयन कर रही हैं काय के लिए कि स्वप्न में पुनः कल तुम हृदयाद नाथम कि स्वप्न में श्याम सुंदर का दर्शन कर सकू लीला शक्ति प्यारे का स्वप्न में दर्शन करा सके तो जागृत अवस्था में जो स्थूल शरीर है वह विषयों का भोगता होता है स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का बाध हो जाता है पंत लय नहीं होता है वह मन में स्थूल शरीर कहीं विराजमान हो जाता है स्थूल शरीर का मन में लय है एक अंश में परंतु बाध नहीं है क्योंकि शरीर जीवित है स्वास्थ्य चल रही है शिवशुक्ति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों प्राण पुराणापंध होकर के विराजमान हो जाते हैं प्राण में इनका लय होता है परंतु इनका बाध तो हो जाता है परंतु स्वरूपत लय नहीं है इनका बाध मात्र होता है शिवशुक्ति की स्थिति में तो जागृत में स्थूल शरीर विषयों को ग्रहण करता है स्वप्न में सूक्ष्म शरीर विषयों को ग्रहण करता है स्थूल शरीर का बाद हो जाता है में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का बाद हो जाता है परंतु लय नहीं होता है परंतु मोक्ष की स्थिति में प्राणों में जो अहम विराजमान है उस अहम का जब नाश होता है तो अहम का नाश होने पर मैं शरीर हूं ये जो अनुभूति है कारण शरीर इस कारण शरीर का भी बॉडी का भी लय हो जाता है और जब होगा तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति उस समय ज्ञानियों को तो ब्रह्म साहित्य की प्राप्ति हो जाएगी परंतु तो जो भक्तगण हैं उन लोगों को श्री कृपा शक्ति की कृपा से योगमाया जी की कृपा से उनको जो अंत चिंतित श्री गुरुदेव ने जो पार्षद शरीर दिया है वह पार्षद शरीर ही चिन्मय शरीर के साथ में मिलकर के वह कृष्ण सेवा करने लग जाएगा चिन्मय किसी स्थूल शरीर के साथ में ये सूक्ष्म शरीर मिलकर के और कारण शरीर मिलकर के भगवत सेवा में प्रभु हो तो जाएंगे इसी का नाम है पार्षद देह की प्राप्ति पार्षद देह से वे सेवा करते हुए विराजमान होंगे तो हम वैष्णव को ये सौभाग्य प्राप्त है ये सुविधा प्राप्त है कि हमको पार्षद देह की प्राप्ति हो जाएगी तनु इनकी प्राप्ति हो जाएगी वल्लभा जी ने एक शब्द दिया तनु मेतावता तनु ऐसा शरीर जो सर्वदा नूतन होकर के रहे जो कभी विनाशील नहीं है ऐसे पार्षद देह की उनको पार प्राप्ति हो जाएगी, अबे सेवा करेंगे ज्ञानियों को स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा सारी आपत्तियां जितने भी संसार के कष्ट हैं वे नष्ट हो जाएंगे पंत कष्ट नष्ट हो जाने पर त्रिगुणों की निवृत्ति हो जाने पर ब्रह्म में जाकर के चिन्हय शरीर अवस्थित हो जाएगा ब्रह्म साहित्य हो जाएगा पंथ सेवा करने का सुख नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास में शरीर नहीं है भक्तों को पार्षद शरीर की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए सेवा करने का सुख भी मिलेगा हम लोगों को यह सुविधा है वैष्णवों को कि यहां पर सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूप चाहते साधक रूप से भी हम सेवा कर रहे हैं और सिद्ध रूप से भी सेवा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा जबकि ज्ञानी न इस साधक शरीर के द्वारा भगवत सेवा इनको कर रहे हैं वे सेवा कर रहे हैं कि वो साधन के रूप में और सिद्ध की प्राप्ति होने पर उनको दे रहेगा नहीं इसलिए ब्रह्म में अवस्थित होकर के वे रहेंगे परंतु तो सेवा सुख की उनको प्राप्ति नहीं होगी इसलिए श्री प्रिया जी का कहना क्या जब साधकों की ये स्थिति है कि साधक और सिद्ध दोनों स्वरूपों में उनको सेवा मिल रही है जागृत स्वप्न शिशुक्ति तीनों में उनको सेवा सुख की प्राप्ति है तो प्रिया जी का कहना क्या श्री प्रिया जी तो स्वप्न पुनः कल हृदय स्वप्न में अपने हृदय के नाथ का पुनः दर्शन करने के लिए सो गए तो श्री प्रिया जी का सोना वो भी रजोगुण का सोना नहीं है प्रिया जी की शिशुक्ति हम लोगों की तरह से तमोगुण की शिशुक्ति नहीं है और प्रिया जी का जागना हम लोगों की तरह से सत्व गुण का जागना नहीं है सत्व तीनों से वे परे हैं। वे के द्वारा जागृत अवस्था रज के द्वारा रजोगुण के द्वारा स्वप्न अवस्था और तमोगुण के द्वारा शुशुप्ति की अवस्था प्राप्त होती है परंतु शिवप्रिया इन सबों से परे होकर के सच्चिदानंद रूप होकर के विराजमान और सच्चिदानंद रूप होते को और स्वप्न को प्राप्त करके वे परम परम आनंदित हैं अत सुस्वाप साध श्याम निचोलांचलम हस्तेन श्लक दुर्बल लुलता कल्पा भांति तनुम मुक्तार धाम अवरुद्ध बेण शेते सखी राधिका अब श्री जी के आगमन की उसी लीला का पुनः अनुसंधान करते हुए प्रिया पधार रही हैं उस समय कैसी सुंदर शोभा है उसी ध्यान की एक छवि का दर्शन कर रहे हैं छवि किसको कहते हैं जहां पर एक चेष्टा एक भाव ही स्थिर होकर के विराजमान हो उसको कहते हैं छवि आज ठाकुर जी की बड़ी सुंदर छवि है छवि का मतलब है एक श्रृंगार एक भाव एक चेष्टा जहां स्थिर होकर के विराजमान हो उसी का नाम है छवि तो उसी छवि का ध्यान करने के लिए लीला की समाप्ति हो गई निशांत लीला की और उस निशांत की लीला की छवि में शिवप्रिया जी के आगमन की घर में आकर के शयन करने की जो छवि है उसका ध्यान कर रहे हैं शिवप्रिया जिस समय आ रही है उस समय कैसी छवि है कि सत्सम सत्स मुदन चेति अधिश्वराह श्याम मिलो निचोलान चलम नीले रंग के अपनी जो है उसके अंचल को सत्सम सत्सम जो बार बार फिसल रही है का है जिसको पहन करके आ रही है तो जो नील निचोल श्री बार बार प्रिया जी के श्री मस्तक से जो ओढ़नी जो घूंगठ बार बार गिर रहा है उसे वे अपने बाएं हाथ से बार बार ऊंचा करती हैं, बार बार अपने माथी के ऊपर हाथ लगा करके जो घूंघट है उस घूंघट को संभालती हैं जो सिर से बिखर रहा है तो सस्तम उदन चेत उदनचेत माने ऊंचा करती हैं, बिखरते हुए घूंघट को ऊंचा संभालती है सिर के ऊपर शामम नि, निचोल अंचलम नीले रंग के अंचल को निचोन माने के अंचल हस्ते दुर्बल श्री प्रिया जी के श्री हस्त भी दुर्बल है समय जाकर के उठी हैं परम कोम लांगी है इसलिए शलथ दुर्बलेन थकी हुए और दुर्बल श्री हस्त से बाएं हास से बार बार अपने घूंघ को संभालती है अपने सिर के घूट उनको संभालती है लुलताम कल्पाम वहां तनुम और लुलतम माने कहीं लोड़कते हुए अपने श्रीअंग को संभालती हुई चल रही है बढ़िया बहुत सुंदर छवि है ये किशोरी जी की कि अपने लाल खाते हुए लुलत जो शरीर है उसको वह किसी तरह से आगे बढ़ा रही हैं। मुक्तार धम अविरुद्ध जो है वो भी आधी खुल गई है ऊपर से तो बधी हुई है पान तो नीचे चुटीला नहीं है चुटीला न होने के कारण वो बेनी आधी खुल गई है तो मुक्त अर्धां अवरुद्ध बेण बेड़। बेड़ी को आधी जो खुली हुई है उसको संभाल रही हैं अलह क्षपंती दृश्य और आलस माने आलस्य के कारण झुकी हुई दृष्टि को चारों ओर डालती हुई भी चल रही हैं आलस्य भी नैनो में अभी भरा हुआ है कुंजा ग्रह प्रविश्यो देखो देखो श्री राधिका कुंज से घर में चुपचाप प्रवेश कर रही हैं शेत सखी राधिका वो राधिका सो रही हैं उस छवि को अपनी आंखों में भर लो भर इस तरह श्री राधिका मिलन प्राप्त करके पधारी भंग होने पर वो अपूर्व शोभा है। यथे री लुप्ता यथे लीला समीयुहु सत्योपलक्ष सदनम यथास्व निर्वृत्ति अब श्यामचंद्र का वर्णन अब श्यामचंद्र की एक शोभा का कुंजभंग की शोभा उसका दर्शन कर रहे हैं कि निर्वृत्ति विभ्रम भारम श्यामचंद्र ने विभ्रम इनको निर्वृत्त माने पूरा कर लिया समय स्वभाव अब प्रातः काल का समय हो गया है तो निवृत्ति माने निवृत्त हो गए हैं पूरा हो गया है विभ्रम भरम माने बिलास बिलास जिनका पूरा हो गया है समय माने प्रातः काल के समय स्वधाम सुप्तोच्युते श्री अच्छ्युत वे शयन कर रहे हैं सुप्तोच्युते सर्व सर्व हैं कृतिलयम श्रुतयो यथेरी जैसे प्रलय हो जाने पर श्रुतयो माने वेद भी भगवान में जाकर के लीन हो जाते हैं वेद नित्य हैं, वेदों का केवल आविर्भाव भाव है वेदों का जन्म नहीं है वेद अनादि हैं और होकर के भगवान में सो गए भगवान से ही वेद उनकी श्वास से ही प्रकट हुए, भगवान में सो गए और भगवान के श्वास से ही वेद जैसे प्रकट होते हैं ऐसे ही प्रतलयम माने प्रत्येक प्रलय में श्रुतव माने वेद यथा ईरी जैसे लुप्त तो हो जाते हैं ईरी भाव को प्राप्त हो जाते हैं लोक को प्राप्त हो जाते हैं लीला वितान निपुण सगुणा समीर हो जब लीला के वितान का विस्तार का समय आता है सृष्टि लीला करने का समय आता है उस समय भगवान की स्वासे ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ये सारे वेद प्रकट होते हैं जैसा कि उपनिषदों में वर्णन किया गया तो लीला वितान निपुण वे जो श्रुतियां हैं वे लीला के विस्तार में परम्परम निपुण है और वे श्रुतियां सगुणा समी हो जब गुणों का वर्णन करने वाली श्रुतियां भगवान के मुख से सृष्टि काल में प्रकट होती है सत्योपलक्ष जब ये देखा कि श्री प्रिया जी सो गई हैं तो सखियां हो गईं श्रुति प्रिया जी को सोता हुआ देखकर के श्रुतियां उपलक्ष गते श्री प्रिया की शयन का दर्शन करके सदैव यथास्वम जितनी भी सखीगण है वे भी अपनी अपनी कुंजों में जाकर के अपने अपने भवनों में जाकर के आनंद पूर्वक सखीगण भी कुछ देर के लिए विश्राम कर रही है सखीगणों ने विश्राम किया प्रियालाल को आनंद पूर्वक कुछ देर सोने दो अब श्री प्रियालाल प्रात काल जैसे जागेंगे उस लीला का वर्णन करेंगे सबसे पहले श्री राधारानी उन राधारानी को सब सखीगढ़ आकर के जगाएंगे और श्री जटला जी श्री राधारानी का दर्शन करेंगे अब प्रात लीला आठ बज करके मैं छह बजकर के से प्रारंभ होकर के आठ चौबीस तक जो प्रातकालीन लीला है उस घड़ी की प्रातकालीन लीला का